श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतानवे 11 अक्टूबर अट्ठारह आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है महापातक बहुत दिनों के पातक बहुत दिनों का अज्ञान सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है हजार साल के अंधेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो वह हजार साल का अंधेरा जरा जरा सा हटता है या एक साथ ही चला जाता है आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता है अंत में सब ईश्वर के ही हाथ वकील कहता है, मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया अब न्यायाधीश के हाथ की बात है ब्रह्म निष्क्रिय है वे सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कार्य करते हैं तब उन्हें आदिशक्ति कहते हैं उस आद्याशक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है चंडी में है जानते हो ना पहले देवताओं ने आद्याशक्ति की स्तुति की उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग निद्रा छूटती है ईशान जी महाराज मधु कैटभ के वध के समय देवताओं ने स्तुति की है त्व स्वाहां सदा त्व ही वसटकार स्वरात्मिका सुधा त्व अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका अर्थ स्थिता अर्धमात्रास्थिता ज्याुच्चार विशेषतः शावित्री सात्रत्री देवी जननी परा थय्धारि तत विस्व तत्सृज्य जगत्व तत्लते देवी तमस्यं तमश्यंते चर्वदा विशिष्ट सृष्टि स्थित रूप पालने तथा संहृति रूपांते से जगन्मय जगन मारकंडे चंडी कृष्ण हाँ इसकी धारणा चाहिए कर्मकांड कठिन है इसीलिए भक्त योग काली मंदिर के सामने श्री राम कृष्ण को चारों ओर से घेरकर भक्तगण बैठे हुए हैं अब तक निर्वाक रहकर श्री राम कृष्ण की अमृतोपम वाणी सुन रहे थे श्री राम कृष्ण उठे मंदिर के सामने मंडप के नीचे भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया प्रणाम कर श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर चले गए श्री रामकृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर रामप्रसाद के एक गाने के दो चरण गाए उनका भाव यह है युक्ति और मुक्ति मुझे मिल चुकी है क्योंकि काली ही एकमात्र मर्म है यह जानकर मैंने धर्माधर्म छोड़ दिए हैं श्री रामकृष्ण धर्माधर्म का अर्थ क्या है जानते हो यहाँ धर्म का तात्पर्य वैधि धर्म से है जैसे दान श्राद्ध कंगालों को खिलाना यह सब इसी धर्म को कर्म कांड कहते हैं यह मार्ग बड़ा कठिन है निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है इसीलिए भक्ति पथ का आश्रय लेने के लिए कहा गया है किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था बहुत से आदमियों को खिलाया था एक कसाई काटने के लिए गौ ले जा रहा था गौ काबू में नहीं आ रही थी कसाई हाँक रहा था तब उसने सोचा इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है वहाँ चल कुछ खा लूँ इस तरह कुछ बल बढ़ जाएगा तब गौ ले को लेकर जा सकूंगा अंत में उसने वैसा ही किया परंतु जब उसने गौ को काटा तब जिसने श्राद्ध किया था उसे भी गौ हत्या का पाप लगा इसीलिए कहता हूँ कर्मकांड से भक्ति मार्ग अच्छा है श्री रामकृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर साथ हैं श्री राम गुनगाते हुए गा रहे हैं गुनगुनाते हुए गा रहे हैं कमरे में पहुंचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए अधर किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बैठे श्री रामकृष्ण भक्तों से ईशान को देखा कहीं कुछ नहीं हुआ कहते क्या हो कि इसने पाँच महीने तक पुरस्रण किया है कोई दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पैदा हो गई होती अधर हम लोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा नहीं हुआ श्री रामकृष्ण क्यों क्या हुआ वह तो जापक है उसके ऊपर शब्दों का क्या असर कुछ देर तक बातें होने पर श्री रामकृष्ण ने अधर से कहा ईशान बड़ा धानी है और देखो जब तब बहुत करता है भक्तगण जमीन पर बैठे टकटकी तक लगाए हुए श्री रामकृष्ण की ओर देख रहे हैं एकाएक श्री रामकृष्ण ने अधर से कहा तुम लोगों के योग और भोग दोनों हैं